सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः शांति शांति शांति अथर्ववेदिया भेदया मुंडकोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम मुंडक द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे सृष्टि क्रम का कथन अभी चल रहा है उसमें मंत्र मंत्र में जो कहा गया विधान किया गया कर्म यह कर्म करता हुआ है इस कर्म का फल जो कि स्वयं किया है इसलिए शुक्र तो कहा जाता है उसका फल प्राप्त करने का वही उपाय है मंत्र में अर्थात तो विहित कर्म करके उसका फल प्राप्त करने के उद्यम करें भाष्य में हम लोग देख रहे थे अच्छा मंत्र हुआ नहीं था तथा च चक्ष्यति परीक्षोका कर्मचितान ये पंक्ति हो गया था तदर्शन अच्छा नहीं उसके ऊपर पूर्व तबद विद्या टीका में पंक्ति में अपर हा, पर विद्याद्या प्रदर्श्य पूर्वम अपर विद्याया विषय प्रदर्शने स्तुते श्रुतेर अभिप्रा आह पूर्व तबदी अपर विद्या और पर विद्या ये दोनों का विषय को सामान्य रूपेण प्रथमे दिखाया गया अपर विद्या इसका फल अंतिम संसारी है और पर विद्या उसका फल मोक्ष है मोक्ष अर्थात आत्म स्वरूप आत्मस्वरूपस्थान कहा गया ये सामान्य रूपेण दिखाया गया अभी अपर विद्या का विषय प्रदर्शन करके अर्थात अपर विद्या का विषय क्या है जिसमें प्रवृत्त होकर के पुनः संसार को प्राप्त करता है ये सब दिखाना है प्रथमे इसको दिखाते हैं अपर विद्या इसका विषय फल ये सब प्रथमे दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं भाष्य में कहते हैं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में पूर्वं तावत अपर विद्या विषय प्रदर्शनार्थम आरंभ प्रथम अपर विद्या का विषय दिखाया जा रहा है क्यों भाष्यकार करें तद्दर्शन ही तन निर्वेदोपत्ते है अपर विद्या का विषय दिखा करके उसका फल का कथन करेंगे पुनः संसार ही प्राप्त होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही पुनः प्राप्त होगा इस प्रकार के फल प्रदर्शन न तन निर्वेदोपत्ते है तद तस्मात्वेद वैराग्यम उपपत्ति है जिसका फल ही अनित्य होता है बार बार पुनः वही संसार में जन्म मृत्यु उसी में आना होता है बार बार इस प्रकार के विचार करने से उसे वैराग्य होता है तथा चक्ष्यति ही बक्ष्यति यही श्रुति में आगे मंत्र आएंगे परीक्ष लोकान् कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ती अकृतम कृते न आगे कहा जाएगा लोकान् कर्मचितान लोकान कर्मफला कहाँ से प्राप्त हुआ कर्म चितान कर्मणाचितान चितान संग्रहितान कर्म करके फल संग्रह किया है वो फल क्या है उसका विचार जब करता है धीरे धीरे वो कर्म से वो निवृत्त होता है जब तक तो कर्म का फल का विचार नहीं करता है तात्कालिक सुख मिलता है उसी में रमण करता है वही कर्म करता है फल प्राप्त करता है फिर कुर्वते कर्म भोगाए कर्म कर तुम जब भुंजते जैसे पंचदशी कार कह रहे उसी में लगा रहता है कभी सोचता भी नहीं विचार नहीं करता ये मैं कर्म कर रहा हूँ इस कर्म पहले कोई किया है क्या अगर किया है उसको भी फल मिला है वो फल प्राप्त करके उसका क्या हो गया अगर वो कर्म से भी फल प्राप्त करके उसकी तृप्ति नहीं हुई वो वही संसार में चलता रहता है तो हम क्यों उस कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं इस परीक्षा विचार करना नहीं अप्रदर्शित नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उपपद्यत इति तत् तो तो प्रदर्शन आह अगर विषय को दिखाया नहीं जाएगा उसके ऊपर विचार नहीं चल सकता है विचार करने के लिए हमको बुद्धि में चाहिए कुछ उसका आधार चाहिए इसलिए शास्त्र हमको पहले आधार बता देता है यह कर्म इसका यह फल ये सब बता देता है शास्त्र नहीं अप्रदर्शितें अगर कर्म फल ये सब दिखाया नहीं जाएगा तब परीक्षा उपपद्यते नहीं उपपद्यते परीक्षा नहीं कर पाएगा विचार नहीं कर पाएगा इति तत्प्रदर्शयन तत्था जगत कर्म कर्म फल ये सब दिखाते हुए आह आह मंत्र आगे मंत्र प्रथम मंत्र तदेत हाँ ठीक मंत्र तदैतं सत्यंग कर्माणि कर्मा यान्य पश्यं पश्य त्रेतायांग बहुधा संततानि नियतं सतताच नि सत्य पंथ सुकत लोक तद्यम एक अर्थत यह जो कहा जाता है कर्म यह सब सत्य है तो सत्य क्यों है कहते हैं कि कर्म का फल अवश्य होगा निश्चित रूप से कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा इसलिए कर्म को सत्य कह दिया जाता है अवश्य भावी फलकत्वात कर्माणि सत्यानी यह कर्म कहाँ कहाँ गया कहते हैं मंत्रेशु मंत्रेशु वेद में विहित तो है कर्म मंत्र में अर्थात वेद मंत्र में यह कर्म विहित तो है यह कैसे ज्ञात हुआ कहते हैं कवय यानी अपश्यंश कवय है ऋषय है मंत्र द्रष्टार यह सबको देखें अर्थात तो मंत्र को मंत्र का ज्ञान उनको हुआ उस मंत्र में कर्म का विधान हुआ है कहते हैं तानी त्रेतायाम बहुधा संततानी यह जो सब कर्म वेद में कहा गया त्रेतायाम त्रेता अर्थात तो होता अध्ययो उद्गाता ये तीनों के द्वारा यह कर्म बहुत संपादित तो हुआ है अर्थात पूरा काल में भी ये हुआ है यह तीन अर्थात होता अध्यय उद्गाता ये तीन वेद का तीन ऋतिक होते हैं यही लोग कर्म संपादन करते हैं अथवा लिया जा सकता है त्रेता अर्थात त्रेता युग में ये बहुत हुआ है धानी आचरथ नियतम सत्यकामा संबोधन करते हैं हे है सत्यकामा आप लोग अगर कर्म का फल चाहते हो तो सत्य का अर्थ कर्म का फल जो कि अवश्यंभावी तो सत्य काम बहूरी हैं सत्यम सत्यम का अर्थ कर्म फल काम कामों ये साम ते सत्य काम तो कर्म का फल अगर आप चाहते हैं तो नियतम आचर तानी तानी अर्थात तो मंत्रु उत्ता नहीं यानी कर्मा मंत्र में जो कर्म कहा गया उसको नियतम अर्थात तो प्रतिदिन जैसे कर्म कहा गया है वो नित्य कर्म इत्यादि करना है है स वह पंथा सुकृत लोके वह वह युष्माकम यही आप लोगों का मार्ग है सुकृत्य लोके लोके अर्थात तो कर्म फल प्राप्त यही मार्ग है अन्य मार्ग में जाएंगे अन्य मार्ग हो गया मंत्रेशु कर्माणि जो विहित तो कर्म उसको छोड़ करके अन्य करेगा कुछ अन्य क्या करेगा समाधिस्त तो नहीं हो जाएगा वह फिर जो निषिद्ध कर्म उसमें प्रवृत्त होगा निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त होने से कहते हैं फिर दुर्गति हो जाएगी इसलिए मंत्र श्रुति स्वयं कहती है हमको ऐसा वह पंथा विहित तो कर्म में ही प्रवृत्ति होनी चाहिए निषिद्ध कर्म में नहीं उससे निषिद्ध कर्म का संस्कार बनता है बार बार उसी में प्रवृत्त होता है ये सब शास्त्र हमको बताता है विचार करने के लिए हमको देते हैं अर्थात खाद्य देते हैं विचार करना विषय देते हैं आगे भाष्य में मे किंगज मंत्रे कह गैया सत्यं ये क्या है कहते मंत्रु ऋग्वेदाद्याख्यसु कर्माणि अग्निहोत्रादी मंत्रे प्रकाशितानि कवयो मेधावीनों वशिष्ठाद अप्य दृष्टव तदैतं तद सत्यम जो कहा गया किंतत प्रश्न करते हैं सत्य क्या है कहते हैं मंत्रेशु मंत्रेशु अर्थात ऋग्वेदाद्याख्येशु आदि आख्या नाम ऋग्वेद में जो मंत्र है आदि कहने से बाकी यजुर्वेद साम वेदा ये सब में कहा गया क्या कहा गया कर्माणी कौन सा कर्माणी कहते हैं अग्निहोत्र आदि ने ये सब नित्य कर्म है नित्य कर्म में रुचि रखना अधिक आशा है नैमित्तिक काम्य ये सबको धीरे धीरे छोड़ देना है काम्य कर्म तो पूर्णतया छूट जाना चाहिए नहीं तो कर्म का फल भोग करने से संस्कार बनाएगा पुनः कर्म में प्रवृत्त करवाएगा अग्निहोत्रादिनी मंत्रेर एव प्रकाशिता नी एव कहते हैं मंत्रेर एव अर्थात तो शास्त्र विहित तो कर्म ही करना चाहिए कुछ भी करने का समय हमको देखना है हम कोई निषिद्ध कर्म कर रहे हैं क्या कवयो कौन देखा वो सब कर्म जो कि मंत्र में कहा गया कहते हैं कवय मेधाविन्न ऋषय कौन नाम कहते हैं वशिष्ठादय वशिष्ठ वामदेव विश्वामित्र इत्यादि जो सो मंत्रा है यानी अपश्यन तो यानी अपश्यन। यानी क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीया वो वचन यानी अपश्यन यानी शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ अच्छा ठीक है मंत्रु कर्माण मंत्र को देखे जो मंत्र में कर्म कहा गया क्योंकि उसका ऊपर में ठीक है कि ठीक ऊपर में है वेदाख्यसु कर्माण अग्निहोत्रादी मंत्रेरव प्रकाशिता दृष्ट टीका में यदसाधनतया अष्ट साधनतया वा वेदेन बोध्य कर्म तस्य असति प्रतिबंधे तत्साधनवाचार तत्सत्यम स्वरूपबाध्यम प्रवाह्य इत्यादी निंदतवाद स्वरूप बाध्ये अभी अर्थक्रियासाथ्य स्वप्न काम काम इव घटते अभी प्रत्येदसाधनतया अतः वेदे बोध्य कर्म वेद में सब कर्मों कहा गया है कुछ कर्म इष्ट का साधन होते हैं और कुछ कर्म अनिष्ट का साधन भी होते हैं वो भी वेद में कहा गया जो कर्म अनिष्ट का साधन होते हैं और वेद में कहा गया वो किस लिए कहा गया परिहार करने के लिए नहीं कि उसमें प्रवृत्त होने के लिए और जो इष्ट साधन होता कहा गया उसमें प्रवृत्त होने के लिए अर्थात वेद प्रवृत्ति निवृत्ति ये दोनों को कहता है द्वावीमा वथ यत्र येदा प्रतिष्ठितः ये प्रवृत्ति और निवृत्ति किससे निवृत्ति होना है और विचार करते करते जब सभी कर्मों से निवृत्ति होने का सामर्थ्य आ गया फिर सन्यास ले लेता है पूर्णतया निवृत्ति मार्ग में जाता है प्रथम तो निषिद्ध से निवृत्त हो काम्य से निवृत्त हो आगे फिर नैमित्तिक नित्य से भी निवृत्त हो गया तो संन्यास हो गया जो वेद के द्वारा बोधन किया जाता है कर्म यह सब कर्म असती प्रतिबंध है तत्साधन अव्यभिचार जो कर्म वेद में कहा गया उसमें अगर कोई प्रतिबंधक नहीं है तो उस फल का साधन बनेगा तत्साधनत्व तत्थात तत तत्स्य फल से साधनत्व अव्यभिचार उस फल का साधन तो होगा इसलिए यह कर्म को सब सत्य कह दिया गया सत्यत्व न स्वरूप अबाध्यत्व कर्म को सत्य कहा गया मंत्र में तक सत्य शब्द का वास्तव अर्थ पारमार्थिक अर्थ सत्य शब्द का क्या कहते हैं त्रिकाला बाध्यत्व यहाँ कर्म को सत्य कह दिया गया कर्म क्या गया त्रिकाला बाध्य होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं कर्म को जो सत्य कहा गया ये स्वरूप अबाध्यत्व निमित्त से नहीं कहा गया अपितु फल का साधनत्व निश्चित होगा रहेगा उसमें फल साधन तो अव्यभिचारात कर्मणाम सत्यत्व न तो स्वरूप अबाध्यवात् कर्मणाम सत्यत्व कर्म सत्य इसलिए है कि उनका स्वरूपो बाध नहीं होता है ब्रह्म जैसा ऐसा नहीं साधन है निश्चित फल देंगे यह कर्म सब त्रिकाला बाध्य क्यों नहीं होंगे उसके लिए आगे कहते हैं प्लवा हेते अदृढ़ आगे मंत्र कहा जाएगा ये जो कर्म है वो प्लव प्लव अर्थात नौका और कैसे नौका कहते हैं अदृढ़ दृढ़ नौका नहीं है अर्थात आप उसको भरोसा करके चलेंगे आधा नदी में वो टूट जाएगा तो आप अपर पार्श्व नहीं जा सकते संसार का तरण पार नहीं कर सकते हैं तो मंत्र कहेगा अगर कर्म सत्य त्रिकाला बाध्य होते तो उनका निंदा नहीं किया जाना चाहिए जो अच्छा चीज़ है उसका निंदा क्यों करेंगे कर्म का निंदा किया जाता है मतलब ये त्रिकाला बाध्य नहीं है वास्तव जो सत्य रूप नहीं है प्लब हेते इत्यादि ना निंदित्व तो अभी सिद्ध क्या हुआ कर्म का स्वरूप बाध होगा नहीं होगा होगा फिर उसको सत्य क्यों कहा गया फल अवश्यम भावे निश्चित होगा इसलिए कहते हैं कि स्वरूप अपि कर्म का स्वरूप बाध हो जाने पर भी इनको सत्य क्यों कहा जाता है कहते हैं अर्थ क्रिया सामर्थ्यम ये फल देगा नहीं देगा कर्म देगा यही अर्थ क्रिया सामर्थ्यम अर्थ अर्थात प्रयोजन प्रयोजन क्रिया में प्रयोजन पूर्ति करने में इनमें सामर्थ्य है सुख भोग करने के लिए सुख भोग करने के लिए ये सब निमित्त उपस्थित करवाएंगे उदाहरण देते हैं स्वप्न कामिन्याम ईव स्वप्न में कामिनी दर्शन हुआ कहते हैं वो तो बाधित तो है वो तो मिथ्या है जानते हैं किंतु अर्थक्रिया सामर्थ्य में सुख भोग होता है बाधित तो होने पर भी सुख सुखभोग का निमित्त तो होता है इसी प्रकार की कर्म भी का स्वप्न कामिन्याम इव घटत इति अभिप्रैत्य आह तो कर्म को सत्य कहा गया भाष्य में एकांत तानि च यद्यम एकाषाथसाधनवात् चेद विता ऋषिदृष्टा कर्मायाँ त्रयी संयोगल होत्राधर्य होत्राध होत्राधर्यबौगात्रकारायां अभूता बहुध्रकार संततानि प्रवृत्ता कर्मी क्रीय त्रेतायाँ वुगे प्रायश प्रवृत्ता अतो यूय आचरथ निर्वर्तयथ नि एतद् सत जो यह सत्य है सत्य है तो कर्म को सत्य कहा जाता है कर्म का फल सत्य होने से एकांत परमा पुरुषार्थ साधनत्वात ये पुरुषार्थ का एकांत साधन अर्थात इसमें व्यविचार नहीं होता है यह कर्म करेंगे तो ये प्रयोजन सिद्ध होगा पुरुषार्थ साधनत्वात्त एकांत पुरुषार्थ साधन अर्थात कर्म करेंगे तो फल निश्चित होगा किंतु पहले कह दिया गया असती प्रतिबंधक है अगर प्रतिबंधक नहीं है तो बनी है तो करवाएगा तो बन्ही का जो दाह तत्व तो उसमें कोई व्यभिचार है क्या बनी है और दाह नहीं कराएगा ऐसा है नहीं है किंतु कभी हो सकता है कि बन्ही है और दाह नहीं कराता है ऐसा स्थिति भी हो सकती है कब चंद्रकांत मणि तो प्रतिबंधक रहने पर कारण कार्य का संपादन नहीं कर पाएगा इसका अर्थ नहीं कि कारण का कारणत्व तो में व्यभिचार हो गया वो नहीं हुआ उसका कारण तो रहा किंतु प्रतिबंध का आ गया इसलिए कार्य नहीं हो पाया इसी प्रकार के कर्म निश्चित रूप से फल देगा किंतु कोई प्रतिबंध का आ गया तो फल नहीं देगा भाष्य में देख रहे थे तद एतद तद यदे तत्यम एकांत पुरुषार्थ साधनत्व ऐकांतिक इसमें अनेकांतिक व्यभिचार नहीं है ता च वेद विहीता कर्मा वेदेन विहिता ने <coughs> वेद में विता ऋषि दृष्टानि ऋषियों के द्वारा ये देखा गया कर्माणी त्रेतायाम मंत्र में कहा गया कि त्रेतायाम बहुधा सतता अर्थात क्रियमाणा किया गया था कृतानि ने संयोग संयोगलक्षणायाम संयोग समूह है तीनों का समूह में ये होता है हौत्र आध्र्य औगात्र प्रकारायाम ते होतरी इति हौत्र होता में अर्थात होता कर्म का अधिकरण बनता है संपादन करता है आध्र्य इस प्रकार के इति व इस प्रकार के उद्गातरी भव ये औद्गात्र तत्र त्र अर्थ में सर्वत्र अण हो गया अधिकरण भूताया ये जो होता अधूर्य उद्गाता ये सब कर्म का अधिकरण संपादन होता है उनका शरीर से वाणी से बहुधा बहु प्रकारम ने प्रवृत्ता नि कर्मी भी क्रियमाणानी जो संतताने शब्द दिया गया उसका अर्थ कहते हैं प्रवृत्ता वो कर्म से प्रवृत्त हुए कर्म कैसे प्रवृत्त हो गया कहते हैं कर्मी भी क्रियमाणानी कर्मी लोगों कर्म को किए ये हो गया कि तीनों के द्वारा यह कर्म संपादन हुए अथवा त्रेतायाम वा युग प्रायश प्रभृता ने त्रेता युग में कर्म अधिक होता था द्वापर में थोड़ा क्षय हो गया कली में तो अभी लुप्त तो प्राय हो रहा है धीरे धीरे प्रवृता नी अत तानि तानी आचरत इसलिए श्रुति कहती है आप लोग लोकताेद विहिता कर्मा आचरत आचरत का निर्वर्त यथ आप ही वही कर्म करो नियतम नित्यम अर्था प्रतिदिन वो कर्म जो सो हुआ है अग्निहोत्र इत्यादि ये सब को ये कर <coughs> करम यथाभूतकर्मफलका संतह कर्म का फल जो कर्मों में जो फल विधान किया गया है वो फल होगा आप वो फल को चाहते हुए नित्य कर्म करिए अर्दाचित शुद्ध होने के लिए ऐस वो युष्माक पंथ मार्गः सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणों लोके फल लोकेते दृश्यते भूज्यते कर्म फल लोक उच्यतेश वो युष्माक पंथ मार्ग यही आप लोगों का मार्ग है अर्थात तो शास्त्र विहित तो कर्म करते रहे ये मार्ग है ये ईसावासीय उपनिषद का द्वितीय मंत्र है कुर्बण नैवेह कर्माणी जिजी विषेषुण सम तो अगर जीना चाहते हैं जीना चाहते हैं का अर्थात तो कर्म करते हुए ही जिए वहाँ जो सन संत्यय है उसका महत्व नहीं है अर्थात शरीर है तो कर्म करते रहे तो नहीं करेंगे तो निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त तो हो जाएगा इसलिए मंत्र वहाँ कहते हैं विहित तो कर्म नहीं करेंगे तो निषिद्ध कर्म करेगा क्योंकि समाधि तो होने के लिए सामर्थ्य नहीं है निषिद्ध कर्म से फिर धीरे धीरे उसी में रुचि बढ़ती है फिर दुर्गति आगे चलते हैं ऐसा हो युषमाकम पंथा पंथा अर्थात तो मार्ग सुकृत्य <स्था> स्वयं निर्वर्तित कर्मण लोके फल जो कर्म स्वयं किया है उसका फल वो स्वयं फिर भोग करेगा कर्मण फल निमित्त तो फल अपेक्षा करके जो कर्म किया है फलम निमित्तम यश कर्मण वो कर्म हो गया फल निमित्त उस कर्म को फल निमित्त लोक्यते दृश्यते भुज्यते कर्म फलम लोक यहाँ लोक शब्द से जो मंत्र में सुकृत से लोके लोक शब्द से कर्म को कहा गया त क्यों कहते हैं भुज्यते लोक लोक्यते दृश्यते दृश्यते का अर्थात अनुभूयते अनुभूयता का अर्थात भुज्यते अनुभव किया जाता है इसलिए कर्मफलों को लोक शब्द से यहाँ कहा गया आगे जो मंत्र आएगा परीक्ष लोकान कर्मचितान लोकान अर्थात कर्मफला कर्म, कर्म फलों को विचार करें हम क्या कर मतलब क्या फल भोग रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर्म किए हैं ये विचार नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये नीचे गति हो जाता है वही निषिद्ध कर्म करके दुर्गति को प्राप्त करते हैं इसलिए शास्त्र ही श्रुति ही हमको बता देते हैं कि इस प्रकार कर्म से निवृत्त रहे निषिद्ध कर्म न करें सर्वदा विहित तो कर्म करे है मैं, ऋग्वेद विहितः पदार्थो हौत्रम ऋग्वेद में विहित तो जो पदार्थ पदार्थ कर्म मीमांसा में कर्म को पदार्थ शब्द से कहते हैं हौत्रम ऋग्वेद में जो कर्म कहा गया उसको हौत्रम कहेंगे क्योंकि ऋग्वेद का ऋग्वेद का ऋत्तिग को क्या कहते हैं होता, होता तो हौत्रा संपादितम कर्म हौत्रम इसी प्रकार की यजुर्वेद विहितम आधुर्यव यजुर्वेद का ऋत्तिजुर्य तेन संपादितम आधुर्यम इसी प्रकार के सामवेद विहित औद्गात्र उद्गात्रा संपादित औद्गात्र तद रूपायाम त्रेतायाम इत्यर्थः है यह तीनों के द्वारा जो कर्म सब होता है उसको त्रेता कह दिया गया अच्छा। आगे भाष्य में तदर्थम तत्प्राप्त एष मार्ग इत्यर्थः वो कर्म फल प्राप्त करने के लिए यही मार्ग है यानी एकता अग्निहोत्रादी तैया विहीता कर्मा पंथा अवश्य फल प्राप्ति साधन जो अग्निहोत्रादी तैया विहीता वेद बेदे, वेदेश तीनों वेद में मंत्रों के द्वारा जो कहा गया कर्मा तंथ वह आप लोगों के लिए यही मार्ग है अवश्य फल प्राप्ति साधनम कर्म करिए जो शास्त्र में कहा गया अवश्य फल उसका प्राप्त होगा टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहा है सत्य कामा यहाँ जो मंत्र में है सत्य कामा इसका अर्थ कर दिया गया कि सत्य हो गया कर्म फल तो कर्म फल चाहने वाले शास्त्र विहित तो कर्म ही करे पूर्व पक्ष कहता है कि सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है मोक्ष होता है सत्य का कामा का अर्थ मोक्ष कामा इति समुच्च अभिप्राएण व्याख्यानम जो समुच्चयवादी होते हैं वो लोग यहाँ सत्य शब्द से मोक्ष कह करके कहते हैं कि मोक्ष कामा ऐसा अर्थ करना चाहिए तो सिद्धांती कह रहा है कि तद अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है अयुक्तम क्यों ऐस वह पंथा सुकृत लोके इति स्वर्गफल साधनत्विषयवाक्यशेष विरोधात् ऐसा वह पंथा सुकृत्य लोके आगे मंत्र है पंथा का अर्थ मार्ग कर्म फल प्राप्ति के लिए मार्ग सुकृत्य का अर्थ स्वकृत कर्मण लोक का अर्थ फल तो कर्म का फल जब यहाँ कहा जाता है कर्म का फल मोक्ष होगा क्या नहीं होगा तो इसलिए आप यह सत्य कामा शब्द का अर्थ मोक्ष कामा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्म का फल मोक्ष नहीं है ये सह पंथा सुकृत लोके स्वर्ग फल साधन विषय वाक्यशेष विरोधात् वाक्यशेष मंत्रशेष मंत्र में आगे जो है वो तो बताता है कि स्वर्ग रूप फल का साधन है ये सब कर्म इसलिए यहाँ मोक्ष शब्द का अर्थ नहीं होगा आगे द्वितीय मंत्र कहते हैं अभी कर्म करना है वेद में मंत्र में जो कर्म कहा गया है नित्य वो सब करना है प्रतिदिन इस विषय में नित्य कर्म नित्य कर्म संबंधी ये सब को पहले कहते हैं नित्य कर्म अग्निहोत्र संध्या आदि अतिथि पूजनम ये सब नित्य कर्म प्रथमे इसमें अग्निहोत्र विषय में कहते हैं वह श्रेष्ठ है प्रतिदिन उसको तो करना है यदा लेलायते ह्यर्चि सव्यवाहने तदाभागाहूति प्रतिद्त यदा सृद्धे हव्यवाह अर्चि अर्चि लेलायते तदा आज्यगौर आहूति प्रतिद् अग्निहोत्र उसके लिए आहोवनीय अग्नि गर्भपत्य अग्नि से अग्नि चयन करके आहोवनीय अग्नि कुंड में बनाते हैं और आगे उसमें अग्निहोत्र करना है तो कहते हैं कि यदा जिस समय समिधे हव्यवाहन है हव्यवाहन किसको कहते हैं अग्नि को तो हव्यस्य वाहनम अर्थात हव्य को वहन करके ले जाता है इसलिए हव्य वाहन अग्नि को कहते हैं समिध्य सम्यक प्रज्वलित सती जब अग्नि सम्यक प्रज्वलित तो होता है उससे क्या कहते हैं अर्चि ही लेलायते फिर अर्चि उसे अर्थात लेलायमान अर्थात अर्चि उठते हैं अर्चि अर्थात ज्वाला अग्नि अगर ठीक जलने लगा तो उसे ज्वाला निकल निकलेगी तदा इसी समय में आज्य भागव अंतरेण आहूति ही प्रतिपादय आज्य यह कर्म करने का समय में दक्षिण और उत्तर जो मुख्य वेदी होता है उसका दक्षिण और उत्तर ये दोनों पार्श्व में आज्य भाग के लिए कर्म किया जाता है मुख्य वेदी का दोनों पार्श् में तो वो दोनों पार्श् का मध्य अंतरेण अंतरेण अर्थात मध्य दोनों पार्श्व में आज्य भाग होते हैं और मध्य में अन्य सब कर्म होते हैं तो यहाँ कहते हैं तदा आज्य भागो अंतरेण आज्य भागो अर्थात आज्य भागो अंतरेण लेना है तो इनका मध्य में आहुति ही प्रतिपात आहुति ही अर्थात दे मध्यमय मध्य में अर्थात जो आहवन अग्नि होता है उसमें आहूति प्रदान करे क्यों कहते हैं वो कर्म विहित है उसे लोक प्राप्ति होगी स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति भाष्य में तत्र अग्निहोत्रम हैवत्त प्रथम प्रदर्शनार्थम उच्यते सर्वकर्माण प्राथम्या अग्निहोत्र को प्रथमें दिखाते हैं तो क्यों कहते हैं कि सारे कर्मों में यह प्रधान है प्राथम्या प्रधान है गृहस्थ अगर है तब अग्नि आधान करके अग्निहोत्र तो प्रतिदिन करें प्रातः साय अगर टीका में मंत्र देते हैं आँग। आँग। गृहस्थ है अर्थात गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके गुरु का अनुमति क्रमें अगर वासना है संसार की तो फिर वो गृहस्थ बनता है गुरु का अनुमति क्रमें होने के बाद आगे गृहस्थ विवाह करेगा पुत्र उत्पत्ति आगे कृष्ण जात पुत्र कृष्ण केश वो अग्नि आदधित इस प्रकार की मंत्र है पुत्र उत्पन्न हो गया अभी वयस भी अधिक नहीं हुआ कृष्ण अब अग्नि का आधान करके यह अग्निहोत्र कर्म करे प्रतिदिन प्रातः दो आहूति देना है सायंकाल में दो आहूति देना है सर्व सर्वकर्माण प्राथम्यात् अग्निहोत्र संपादन का बात कहा जा रहा है तत्क यह जो कर्म संपादन करेगा यह कैसे करेगा उसके लिए बताते हैं यदा एव ईंधनैर अभ्याहिते ही सम्यक ईदे समे हव्यवाह लेलायते चलती अर्चिष तदा तस्लाये चलती अर्चिष आज्यगौ आज्यभागोतरेण मध्य आभापस्थ आहुति प्रतिदेद प्रक्षिपेदता उद्दिश्य जिस समय में इंधनेर अभ्याहिते ईंधनरभ्या ईंधन किया जाने से अर्थात अग्नि में अगर आप ईंधन डालेंगे तो वो सम्यक इध फिर प्रज्वलन होगा समिध्ये समिध्य अर्थात सम्यक जब जोर जलने लगेगा तब हव्यवाह लेलायते चलती अर्ची हव्यवाहन है अग्नि अगर सम्यक जलने लगा तो अर्ची चलती लेलायते लेलायते का अर्थ है कि क्रीड़न करना खेलना तो यहाँ अर्थ हो गया कि ज्वाला सब तीब्र होते हैं चलती अर्चिस तदा तस्मिन काले लेलायमाने चलती अर्चिस लेलायमाने चलती अर्चिसी ये चलती कहाँ का रूप होगा सप्तमी वचन तो चलती सती सप्तमी है अर्थात जब ये अर्ची अर्ची अर्थात ज्वाला ज्वाला जब फिर खिलने लगी आज्य भागौ आज्य भागौ ये प्रथमाध्याय है तो इसका अर्थ हो गया आज्य भाग यो सप्तमी विपरिणाम ऐष्ठी ये दोनों का मध्यमें मध्य में अर्थात आवापस्थाने आवापस्थाने अर्थात तीन नंबर टिप्पणी दे दिया प्रक्षेपा धारे आहवनीय अग्नौ दोनों पार्श्व में आज्य भाग का स्थान होगा मध्य में आहोवनी अग्नि जिसमें कि यह अग्निहोत्र कर्म किया जाता है आहोवनी अग्नि गर्भपति अग्नि से प्रतिदिन ला करके आहोवनी अग्नि इसका संपादन करके आहुति दिया जाता है आप स्थाने आहुति ही प्रतिपादयेत प्रतिपादित प्रक्षिपैत आहूति प्रदान करे देवता को उद्देश्य करके यह देवता कौन है टीका में कहते हैं आहव दक्षिणोत्तर पार्श्योर आज्य भागो इजिए स्वाहा सोमाय स्वाहा इति दर्श जो अग्निहोत्री है जिसको अग्निहोत्र करने के लिए शास्त्र निर्देश देता है तो उसको दर्शपूर्णमास भी करना है दर्श अर्थात अमावास्या में और पूर्णिमासी अर्थात पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन करेगा दर्श में भी तीन याग होंगे पूर्णिमासी में भी तीन याग होंगे ये अग्निहोत्र को करना पड़ेगा तो यहाँ कहते हैं आहोवनीय अग्नि जिसमें मुख्य कर्म होगा उसका दक्षिण उत्तर पार्श्वी और आज्य भागेते आहवनीय अग्नि का दक्षिण पार्श्व और उत्तर पार्श्व में आज्य भाग कर्म किया जाएगा वो क्या है कहते हैं अग्न स्वाहा सोमाय बस यही आहुति देना है एक पार्श्व में अग्नय दूसरा पार्श्व में सोमाय स्वहा दर्श पूर्ण मास कर्म में यह आज्य भाग करना होता है तयोर मध्य अन्य यागा अनुष्ठिये यह जो दोनों आज्य भाग हो गया उसका मध्य में अर्थात आहोग्न अग्नि में अन्य याग किया जाते हैं दर्श में तीन होते हैं इंद्रम दधी ईंद्रम पय आग्नेय इसी प्रकार की पूर्णमासी में भी तीन होते हैं आग्ने उपांशु अग्निशोम्य अन्य याग ये सब याग अनुष्ठान किए जाते हैं तन मध्यम आवाप स्थानम उचित है ये आज्य भाग जो दोनों पार्श्वों में हुए उसका मध्य में जो आहोवन अग्नि है उसको आवाप स्थान कहा जाता है ठीक है अभी मंत्र कह दिया कि आहुति ही प्रतिपादय ये आहूति ही कहाँ का रूप है ये द्वितीय बहुवचन और अग्निहोत्र में दो दो आहूति दिया जाता है बहुवचन कहाँ से आया पूर्व पक्ष शंका कर रहा है टीका में अग्निहोत्र आहुति और द्वित्व प्रसिद्धम अग्निहोत्रा आहुति तो दो होते हैं सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इति प्रातः प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति देवता के लिए स्वाहा करेगा दो ही आहूति देगा और सायं में अग्नय स्वाहा प्रजापत स्वाहा इति प्रातः काल सूर्य थे और साय अग्नि हो गए अस्त हो गए और प्रजापति तो दोनों समय में रहेंगे अभी पूर्व पक्ष कहते हैं दो दो आहूति देने का विधान है तत्कथम अग्निहोत्र प्रक्रम्य आहुतिर बहुवचनम तत्रह अग्निहोत्र का प्रक्रम आरंभ करके आप बहुवचन कैसे कहते हैं दो तो आहूति है इसका उत्तर सिद्धांती भाष्य में देते हैं अनेकाह आह प्रयोग अपेक्षाया आहुतीर इति बहुवचनम वो जो अग्निहोत्र करेगा वो प्रतिदिन करेगा ना एक दिन कर दिया हो गया तो प्रतिदिन करेगा कहते हैं अनेक अह प्रयोग अपेक्षाया बहुवचन कहा गया प्रयोग टीका में कहते हैं अनेक सुह प्रयोगा प्रयोग अनुष्ठानी अछूट गया नया पुस्तक में तो ठीक है प्रयोगा आगे व्यवधान रहेगा आगे और लिखना पड़ेगा अनुष्ठानी प्रयोग का प्रयोग का अर्थ हो गया अनुष्ठानी अनुष्ठानी तदअपेक्ष तो अनेकेशु अहसु ना प्रतिदिन वो करेगा प्रयोगा प्रयोग प्रयोग अर्थात तो अनुष्ठान ये प्रतिदिन जो अनुष्ठान करेगा उसको लेकर के बहुवचन कह दिया गया प्रतिदिन आहुति का संख्या तो दो दो होगा किंतु अगर प्रतिदिन करेगा तो बहुत होंगे आगे भाष्य में एस सम्यक आहुति प्रक्षेपादि लक्षण कर्म मार्गो लोक प्राप्त पंथास्त सम्यक दुष्कर्म विपत्तयस्तु अनेका यहाँ भाष्यकार अर्थात हमको वास्तव मार्ग बता देते हैं ऐसा सम्यक आहुति प्रक्षेपादि आदि लक्षण कर्म ये शास्त्र में जो सब कर्म कहा गया है ये इसको करना अर्थात करके फल प्राप्त करते हैं सम्यक कहते हैं अर्थात जैसे कहा गया ऐसा ही करना है आजकल लोग कहते हैं जैसे कि कर्म का फल नहीं होता है इसका कारण है कि हम उसको सम्यक नहीं करते हैं असम्यक सम्यग्ञ नहीं करने से ये फल विकल कर्म विकलांग हो गया यह कर्म मार्ग लोक प्राप्त ये पंथा लोक कर्म फल कर्म फल प्राप्त करना है तो सम्यक कर्म करना पड़ेगा और सम्यक तस्कर्णम दुष्कर्म कर्म को ठीक ठीक करना दुष्कर्म कर्म तो बिल्कुल ठीक ठीक वही करेगा जो बहुत एकाग्रचित्त है और एकाग्रचित्त होना ये कठिन है तमस रजस इससे आक्रांत तो हो जाएगा तो कर्म भी नहीं कर पाएगा तो फिर सम्यक करना दुष्कर्म विपत्तयस्तु अनेका विपत्ति तो बहुत होते हैं इसलिए शास्त्रकार लोग कहते हैं श्रेयांशी बहुविज्ञानी भवंति महताम भी हम लोग तो सामान्य जन है महताम भी श्रेयांशी बहुविज्ञानी भवंति महद् लोग भी जब श्रेयकर्मक कर्म करने जाते हैं श्रेयकर्म कोई स्वार्थ स्वार्थकर्म नहीं है श्रेयकर्म करते हैं और करने वाले भी महद लोग उनको भी अगर बहुविघ्नानी होता है तो क्या हम लोग का बात है तो ले कितना सतर्क रहना चाहिए कितना तत्पर रहना चाहिए प्रमाद तो स्वभाव से हो जाता है वो पशु का स्वभाव तो प्रमाद कर लेना अर्थात वो जिसमें सुख लगता है वही उसमें प्रवृत्त हो जाएगा वो शास्त्रीय है अशास्त्रीय है उसका विचार नहीं करेगा तो पशु बुद्धि हो गया प्रमाद तो हो जाता है किंतु उससे ऊपर उठना उद्यम उसके लिए करना पड़ता है इसलिए भाष्यकार कह देते हैं विपत्ति वस्तु अनेक आभवंती विपत्ति तो होते ही है अधिक होते हैं क्यों कहते हैं असुर अधिक होते हैं देवता कम होते हैं ब्रेदार होने के भी भाष्यकार वहाँ बहुत स्पष्ट करके कहते हैं मार्ग में सन्मार्ग में चलने का समय में ये विपत्ति तो बहुत होता है अच्छा यह जो कहा गया मंत्र में कि यह दुष्कर् है अर्थात यह सम्यक कर्म कर पाना ये है ये दुष्कर् है क्या क्या विपत्ति होती है वो भी मंत्र स्वयं हमको दिखा देते हैं यह दुष्कर कैसा है उसके लिए मंत्र आगे कहते हैं यश्याहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथि वर्जित च अहूतम अवैश्वैव अविधिनाहुतम आ लोकान् तोकान्हीन यस्य अग्निहोत्र जो अग्निहोत्र करता है अग्निहोत्री को यह यह सब कर्म भी करना शास्त्र भीत ही अग्निहोत्र का सब विशेषण है अग्निहोत्र करेगा तो यह, यह सब भी करना पड़ेगा तो अगर नहीं करता है अखवाथवा करता भी है तो ठीक ठीक नहीं करता है तो उसका क्या हानि होती है यह मंत्र बताते हैं यश्य अग्निहोत्रम जिस अग्निहोत्र अधिकारी का गृहस्थ का अग्निहोत्रम अदर्शम अग्निहोत्र तो करता है किंतु दर्श कर्म नहीं करता दर्श अमावस्या अमावस्या में जो तीन याग होना चाहिए अगर वो नहीं करता अथवा करता है तो अंग करके करता है अपौर्णमासम पूर्णमास में पूर्णमी में जो कर्म होना चाहिए अगर उसको नहीं करता अथवा विकला अंग करता है और चातुर्मास्यम चातुर्मास्य कर्म करना चाहिए चातुर्मास्य जो हम लोग चतुर्माश्य करते हैं सन्यासी वो नहीं चातुर्मास्य अलग कर्म है आजकल भी जो प्राचीन मंदिर होते हैं वहाँ ये चातुर्मासी कर्म होता है चातुर्माश्यम आगे अनाग्रयण आग्रहण अग्रे अयन य पूर्णमाश्या उसको कहते हैं कि अग्रयण आगे अयन अयन अर्थात तो अयन आरंभ होगा वर्ष आरंभ होगा उसको कहते हैं अग्रयण और तत् तत्र भव ये आग्रहण उस पूर्णिमा में होने वाला कर्म को कहा जाएगा आग्रहण ये साधारणतः हम लोग का वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आग्रहण कहा जाता है नवान्न होता है और नवान्न भक्षण तत्संबंधी कर्म पूजा इत्यादि होते हैं उसको आग्रहण कर्म कहा जाता है गृहस्थ को ये करना है किंतु अगर वो नहीं करता है तो अनाग्रहणम हो गया और अतिथि वर्जितम अतिथि पूजनम अहनीयहनी कर्तव्यम प्रतिदिन अतिथि आया तो उसका पूजन अर्थात कम से कम अन्न तो दे अर्थात उनको अन्न की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इसलिए अर्थात भोजन समय में कोई उपस्थित तो होता है तो उसको तो अन्न देना ही है अतिथिवर्जितम चहूतम अहूतम अर्थात जिस काल में कहा गया उस काल में नहीं करेगा ये सुबह करना है कहता हैं हाँ ठीक है कर लेंगे बाद में कर लेंगे इस प्रकार नहीं अहूतम अग्निहोत्रम अग्निहोत्र कर्म करने के लिए उदितय जुह होती अनुदित वाजू होती अगर आपको अग्निहोत्र सूर्य उदय के बाद करना है तो सारा जीवन सूर्य उदय के बाद ही करना है और सूर्य सूर्य उदय से पहले करना है तो सारा जीवन ऐसे ही करना है ऐसा नहीं कि आज कुछ विशेष कार्य आ गया इसलिए आगे पीछे कर देंगे वो नहीं अहूतम अर्थात तो काले अहूतम जिस काल में विहित तो है उस काल में नहीं करके अन्य काल में करेगा तो अवैशदेवम विश्वदेव वैश्वेव नाम का कर्म करना है अगर वो नहीं किया तो अवैशदेव अथवा अविधिना हूतम जैसे विधि में हवन करने के लिए कर्मों के लिए कहा गया वो विधि को सम्यक नहीं करता है क्या हानि हो जाएगी कहते हैं आ सप्तमांश तस् लोकानहीन स्थित सात पीढ़ी उसका लोक हानि हो जाएगा हानि हो जाएगा अर्थात कर्म तो वो करेगा किन्तु उसका फल नहीं मिलेगा इतने सारे त्रुटि करता है तो कर्म का फल कहाँ मिलेगा अर्थात तो आयास मात्र परिश्रम मात्र होगा कर्म का फल नहीं मिलेगा उसका सप्तलोकहीनस्थित तो सप्तलोक तो अर्थात तो पूर्व का तीन अर्थात तो पिता पितामह प्रपितामह उन लोगों सब पिंडदान करना चाहिए किंतु जिसका यह अग्निहोत्र अग्निहोत्र संबंधी बाकी कर्म ठीक ठीक वो नहीं करेगा वो पितर उसका पिंड को ठीक ग्रहण भी कर नहीं पाएंगे जैसे आपको पता है कि ये व्यक्ति अशुचि है तो अशुचि व्यक्ति से भोजन ग्रहण करना आपको थोड़ा अंदर में तो कठिनाई होगी इसी प्रकार की उस व्यक्ति का पितर वो पिंड ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो नहीं करने से अर्थात तो पितरों को जो कष्ट होगा तो कहते हैं यही उनका हानि किया और आगे तीन अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र इनको अन्नदान करना मतलब अन्न देना उनका पालन करना उसका कर्तव्य है किंतु जो व्यक्ति इस प्रकार की स्वयं अपना कर्तव्य ठीक ठीक नहीं करता है उनका आगे पीढ़ियों के ऊपर भी उसका सब असर होगा तो यही हो गया कि ऊपर का तीन नीचे का तीन ये सब को नाश करता है लोक अनहिनस्थी इस प्रकार की वह हानि कर देता है भाष्य में कथम कथम अर्थात पूर्व में जो कहा गया कि सम्यक कर्णम दुष्कर्म इसके लिए प्रश्न होता है कैसे ये दुष्कर क्यों है कर्म यश अग्निहोत्री अग्निहोत्रम अदर्शम दर्शाख्यन कर्मणा वर्जित जिस अग्निहोत्री का अग्रिहस्त का अग्निहोत्र कर्म करता है किंतु अग्निहोत्र अदर्शम अर्थात अर्थतर्शाख्य जो कर्म है दर्शनामक अवश्य में होने वाला कर्म वर्जिता नहीं करता है होत्री अवश्य अग्निहोत्री अवश्यकर्तव्यवादर्शन अग्निहोत्री को दर्शकर्म करना है अग्निहोत्री संबंधी संबंधी अग्निहोत्र विशेषणम बहती तद्रीय अग्निहोत्र का संबंधी जो है अर्थात तो अग्निहोत्र करने वाला उसी कर्ता के द्वारा जो किया जाना चाहिए समानकर्तृक एक नवटी टिप्पणी दे दिए समानकर्तृकत्व न अग्निहोत्र अग्निहोत्र संबंधी भवती ये संबंधी भवती ये दोनों का बीच में टिप्पणी में व्यवधान है सटा हुआ है अच्छा तो विशेषण निद्रा महाव्याधि बाकी सब व्याधि तो छोटा छोटा व्याधि क्या निद्रा महाव्याधि नया में अलग अलग है ना हमारे यहाँ अलग अच्छा <coughs> अग्निहोत्र संबंधी भवती विशेषणम जो जिसका संबंधी होता है उसका विशेषण हो जाता है भाष्य में अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषणम ईव भवती अग्निहोत्र के विशेषण अर्थात ये करना है तो वो भी करना है तदक्रियमाणम वो अग्निहोत्र नहीं करता है अग्निहोत्र करने वाला यह दर्शकों नहीं करता है तथा अपूर्णमासम इत्यादिशु अभी अग्निहोत्र विशेषणत्व द्रष्ट्य अपूर्णमासम पूर्णमास कर्म करना चाहिए अग्निहोत्री को नहीं करता है तो उसका अग्निहोत्र अपूर्णमासम अर्थात अपूर्णमासम उसका अग्निहोत्र का विशेषण बन गया अग्निहोत्र अंग अविशिष्टवात् अपौर्णमास पौर्णमास कर्म अग्निहोत्र कर्म का कर, अग्निहोत्र अंगत्व अग्निहोत्र करता है तो जैसे दर्शक करना है ऐसे पौर्णमास भी करना है अंगत्व से नहीं करता है तो पौर्णमास कर्म वर्जित ये भी दोष उसमें आया अचातुर्मा चातुर्मास्य कर्म नहीं करता है अनाग्रयण आग्रहण शरदादि कर्तव्य शरद जो मार्गशीर्ष मास में वो आग्रहण कर्म होता है जब अन्न पाक पक्व हो जाता है अन्न अर्थात ब्रीहवादी ब्रीही मुख्यतः तो होने से नवान्न भक्षण कहते हैं उस समय में होता है तच न क्रियते यो वो कर्म नहीं करता है टीका में दर्शस्य अग्निहोत्रांगत्वे अग्निहोत्रांग प्रमाणाभा कथम तद् अकण मग्निहोत्रस्य पुराण पुराना किताब में म छुट गया नया है तद् अकण मग्निहोत्रस्य से विपत्तिर दर्श अग्निहोत्र का अंग है अगर नहीं किया जाएगा दर्श तो अग्निहोत्र का विपत्ति होगी विपत्तिर इति आशंक्य यवज्जीव चोदनावशा अग्निहोत्रिण अवश्यकर्तव्यवाद तदकण भवद विपत्तिरि अभिप्रेत्य विशेषण यीवे यह मंत्र है यह चोदना विधि विधि विधिवशा अग्निहोत्र के अग्निहोत्री के द्वारा यह दर्श पौर्णमास इत्यादि कर्तव्य निश्चित करना चाहिए तदकरण भविद विपत्ति अगर नहीं करेगा तो ये विपत्ति है इति अभिप्रेत्य विशेषण अग्निहोत्र का ये सब विशेषण क्यों कहते हैं कि करना चाहिए अवश्य कर्तव्य आगे कहा गया कि शरदादि में आग्रया आग आग्रयाण ये करना चाहिए टीका में कहते हैं शरदादीसु नूतना कर्तव्यम आग्रहण कर्म आग्रहण शरद ऋतु में यह नूतन अन्न आ जाता है अग्रहण कर्म करना चाहिए अदर्शादिपत इति अग्निहोत्र अग्निहोत्रका जैसे अदर्श अपूर्णमास अनाग्रहण इस प्रकार की अवैष्वेव ये भी अग्निहोत्र का विशेषण वैश्वेव से अग्निहोत्र अपि अभी आवश्यकवात् जो वैश्वेव है वो अग्निहोत्र का अंग नहीं है तो किंतु आवश्यक है पिंडोदकदानेन उपकरोति यजमानः च पिंडोदकदान अच्छा ये पंक्ति बाद में ग्रासदीदा भाष्य मेह पूरापृष्ठ में है तथा अतिथि अच्छ च चन्य हने क्रीय ये स्वयं काले कालूत अच्छा अतिथिवर्जित अतिथि का पूजन अहनिअहनी क्रियामानम प्रतिदिन करना चाहिए नहीं किया अतिथि वर्जितम हो गया और अहुतम स्वयं सम्यक अग्निहोत्र काले अहुतम अग्निहोत्र करने का जो समय उसके लिए निर्धारित है उस समय मगर नहीं करता है तो अवैश्वदेवम अवैश्वेव जैसे अवदर्श यह दोष हुआ इस प्रकार के अवैश्वदेवम ये भी दोष हैं वैष्णदेव कर्म वर्जितम वैष्णेव कर्म करना चाहिए अग्निहोत्री का नहीं करता है और हुयमानव अभी अविधिनाहूतम न यथाहूतम इति अयथाहूतम अर्थात अविधिनाहूतम कहा गया है विधि के अनुसार हवन करना चाहिए अगर विधि के अनुसार नहीं करता है तो इससे भी फल नहीं होगा एवं दुसंपादित असम्पादित अग्निहोत्र आदि उपलक्षित कर्म करोति इति उचित इस प्रकार की अग्निहोत्र और उसका जितने विशेषण सब कहा गया वो सब दुसंपादित अर्थात त्रुटिपूर्ण होकर के किया अथवा असंपादित किया ही नहीं कुछ छोड़ दिया अग्निहोत्र आदि उपलक्षितम कर्म अग्निहोत्र उसका जो विशेषणसव कर्म कहा गया उस तो वो कर्म किंक यजम का क्या इति उच्यते उत्तर देते हैं आ सतमा सप्तमसहिता कर्तुर्लोका हिनस्ति हिनस्तीव आयासम फल्वात्मा हि कर्मसु कर्मपरणेण भूरादय सत्या सप्तलोका फल प्राप्य आसप्तमांश तो सप्तम सहितान सात लोक तस्य कर्तूर लोकान हिनस्थि उस कर्ता का लोक को यह हानि कर देता है अतः तो प्राप्त नहीं करवाता है हिनस्थि हिंसा करना तो हिनस्थि इव हिनस्थि जैसा हिंसा करता जैसा इसका तात्पर्य हो गया कि आयास मात्र फलत्वाद लोक प्राप्ति तो नहीं होगा किंतु परिश्रम तो करता है जैसे कहते हैं भस्मनी भस्मी एवं होती अर्थात भस्म में हवन करता है फल नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं सम्यक क्रियमाणेशु ही कर्मसु कर्म परिणामानुरूपेण भूरादय सत्यांता है सप्तलोका फल प्राप्यते अगर सम्यक करेगा कर्म जैसे विधान हुआ है तब कर्म का परिणाम फल प्राप्त होगा जैसे फल कहा गया है भूरादय भू भूलोकों से लेकर के सत्य लोक पर्यंत सप्तलो का फलम प्राप्य थे अः ते लोका यहाँ सप्तलोकाहीन अस्थि यहाँ सप्तलोक से सात लोकों का कहता है पहले हम लोग विचार किए थे कि पिता पितामह इत्यादि पुत्र पौत्र इत्यादि और दूसरा व्याख्यान ते लोका भूतेन कर्मणा तो अप्राप्यवाद हिंस्यंत इव आयासम तो अव्यभिचारी अतो हिनस्ती उच्यते वो सब लोक सात लोक जो प्राप्त होने वाले थे कोई ना कोई लोक वो सब नहीं होगा एवं भूतेन अग्निहोत्रादिकर्मण इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण अग्निहोत्रादिकर्म करेगा तो अप्राप्यवाद प्राप्त नहीं करेगा इसलिए हिंस्यंत इव हिंसा करता हुआ जैसे आयास मात्रम परिश्रम मात्रम तू अभिचारी परिश्रम तो हुआ परिश्रम का व्यभिचार नहीं हुआ किंतु फल का व्यभिचार हुआ इसी को कहा गया हिंसा हीन हिंसा हो गई टिका में पिंडोदक दान द्वितीय पंक्ति का आधा में है पितादीना त्रयाणाम उपक्रोती यजमान पिंड उदक श्राद्ध में पितादी को पिता प्रपिता पितामह ये सबको प्रपितामह इनको दे देयर्के उपकोति यजमा यजमा उनका उपकार करता है और पुत्रादि पुत्रादीना चयाण ग्रासदिदान पुत्र पौत्र प्रपौत्र इनको अन्न वस्त्र इत्यादि दे करके पालन करता है ततो मध्यवर्ति यजम संबध्यम पूर्व तय उत्तरे चय पूर्व तय यजमा स्वयं और उत्तरत्रय ये, ये भी इनको भी हानि कर देता है भाष्य में पिंडदान्र अग्रहण वा संबध्यम पितृपितामह पुत्र पौत्र प्रपौत्रा स्वात्म उपकारा सप्तलोका उत्तरे अग्निहोत्रादीना नवंती हिंस हिंस्य उच्य है पिंडदादी पूर्व पुरुषों का अनुग्रह पुत्र इत्यादियों का ये दोनों के द्वारा वा सम्बध्य माना सप्तलोका का ये विकल्प अर्थ कहते हैं इसलिए वा कहा पहले सप्तलोक हो गया भूरादि से लेकर के सत्यलोक पर्यंत अभी ये सप्तलोका पितृ पितामह प्रपितामहहा अतः पुत्र पौत्र प्रपौत्रा प्रपुत्र, स्वात्म उपकारा ये जो सात हो गए ये स्वात्म उपकार तो स्वात्मन उपकार अपने उपकार करेंगे ये लोग ना स्वयं का उपकार करेगा अर्थात यहाँ ष्ठी लेंगे ना बहुबरी लेंगे बहुबरी लेना पड़ेगा अर्थात स्वात्मना उपकार हो ये समने द्वारा उपकार होता है जैन का वो सप्तलो तो का उक्त प्रकारेण अग्निहोत्र आदि न न भवनती त्रुटिपूर्ण अग्निहोत्र आदि कर्म करता है तो वो सबका उपकार नहीं होगा हिंस्यते उच्यते ये सब मंत्र दिखा करके क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए तत्पर होना चाहिए ये कर्तव्य में त्रुटि करना ये हानि करता है दो व्याख्यान दे स्वयं को फल नहीं मिलेगा दूसरों का भी हानि कर दिया जो सात लोग प्राप्त होना था वो नहीं मिला और पिता पितामह और पुत्र पौत्र ये सब का हानि कर दिया अपना भी हानि दूसरों का भी हानि कर दिया कर्तव्य निष्ठा सर्वदा होना चाहिए कर्तव्यनिष्ठ नहीं होना नहीं होने का अर्थात अन्य मनस्क अथवा वासनाग्रस्त अत्यधिक ये सबसे ऊपर उठना है आ, यह पाठ पुनः आगे मार्च मार्च दो अथवा तृतीया से चलेगा अर्थात शिवरात्रि के बाद तृतीया से यह पाठ पुनः होगा द्वितिया तो चैत्र शुक्ल द्वितीया आ जाएगा इसलिए आकापूची द्वितीया रहेगा तृतीया